अथ श्री सत्यनायणव्रतक्री गणेशा नमः पहला अध्याय श्री व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि एकदा व्यासुवाचदा लयारण्य ऋषे सौनकादय पक्षेत खलु श्री व्यास जी ने कहा एक समय तीर्थ में सोनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा ऋषय व्रते न तपसा कि वाछित फलम तत्सव श्रोतम इक्षा कथय स्व महा मुनि ऋषियों ने कहा महामुने किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं आप कहें सुच नारदे नृष्टो भगवान कमलापतिषये यथ्वाह तम समाता एकदा नारदो योगी परा अनुग्रह का पर्यटन विविधा लोकान्मोकागता तना सर्वान्नालशसमताजोनिमुत्पन्ना क्लिश्यम सकर्म भी क्खनाशो भे ध्रुव्त मनसा विष्णुलोक गत श्री सूर्य जी बोले इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ आप लोग सावधान होकर सुने एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्मफल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोकते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णम चतुर्भुजं शंख चक्र गला पदमावन देश्वातम देवदेवे वह चार भुजाओ वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा निर्माला से विभूषित शुक्रवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे नार्वाच नमोवांग वांग मन सातीत रूपात आदि नाया सर्वे आदिमध्याय निर्गुणा गुणहात्मरे सर्वेशमर्तिशिनेोत्र तो विष्णु नारद प्रत्यत नारद जी बोले हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और एकल सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न स्थावर जंगमात्मक निखिल प्रपंच के कारण तथा भक्तों के पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। सुनने के नंतर, श्री विष्णु ने नारद जी से कहा भगवान वाच किमर्थम आगत थे तम किम ते मन से वर्त कथया महा, महा भाग तत्सर्व क्री भगवान ने कहा महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं आपके मन में क्या है कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नारदुआ मृतलोके जना सर्वे नाना क्ले समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्य पाप कर्म भी तत्क समये नाथ लघु पाएन तदत ते मही नारद जी बोले भगवान मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं हे नाथ किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ उसे बताए श्री भगवान साधु पृष्ठ तया वोकाग्रहकाया मुच्यते मोहात्तृण स्वधारे व्रतमस्ती महत्म सर्गे मृतुर्लभम तव स्ने मकाशम क्रियते थुना सत्यनायणस्थ व्रतम सम्य सद्य सुखम भुक्त पर मोक्ष आ श्री ने कहा है संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ सुने हे वस्त्र स्वर्ग और मृत्यु लोग में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा नारद किम फलम विधानम कि द्रोही कदा कार्यम व्रतम प्रभो नारद जी बोले प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या है इसका विधान क्या है इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए श्री भगवान शोक आदिम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतिक विजय प्रदम यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनायण देव जलेव निशा मुखे ब्राह्मणी बांधव से सहिधर्मतपर तो नैवेद भक्ति द्ता सपाद भक्त मुतम रंफल घृतम क्षीर गोधूम से चूर्णकमे साल चूर्णम शर्करा गुणस्था सपाद सर्वक्षाणी चैके निवेदी श्री भगवान ने कहा यह सत्यनारायण वक्त दुख शोक आदि का समन करने वाला धन धान की वृद्धि करने वाला सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्त भक्ति अर्पित करना चाहिए केले का का फल, घी, दूध, गेहूं गेहूं चूर्ण चूर्ण के के अभाव में चावल का चूर्ण शक्कर या गुड़ यह सब भक्ष सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए विप्राय दक्षिणाम दुआ जन सह ततच बिप्रांचोज प्रसादे भक्त नृत्य गीता तत स्वगृह गायरन एवं मनुष्याण वाचा सिद्धि भव ध्रुव विशेषतः कलियुगे लघुपा भूतले बंधु बांधवों के साथ से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड श्री सत्य नारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्या इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय पूरा हुआ